जदराई जादो बनो तोरण रिया यो यरी तोरण री तोरण कामण कुन करो राम मारी स्योकड़ काचो रप कामण कुन करो राम मारी लोड़ी काचो राप कामण कुन करो जदराई जादो बनो तोरण रया तोरण तोरण कमण कुन करो रियो तर यर दूजे च कमन कुन करो रियो यर र काप च कमण का कुन करो राई जादो बनो कमण कुना करोर मारी से मन कर मारी लोड़ी का चो रा तरियर रूज का मन कुना करियर कमण कुना करो जदरा जादो बनोज ई जा रिया यो यारी चूर चूरिया का मण कुन करोर मारी का चोरा पण कु करोर मारी श्योकड़ चोरा पण कु करो यो तरय रदू चक मन कुना कुन करो राण कु दू जमण कुना कुना कुना थर थर कां करो जदरा जादो बनो खेड़ो ये खेड़ रि केड़ा कम कुना कर रही लोहड़ी का चोर राप मन कुना करोकड़ का करियो रे का कड़ चोरा पण कुेरा रि फेरा कम कुना कर कड़का लोड़ी ठीक है अच्छा और शादी में और तो गीत गाया ये एक मी वाव परणवारी चालू तो की तुम्हारी चालू इधर के मालवारी चालू मारो राज गुरु लो राइवर परणवारी चालू लड़कियां लड़कियां लायो राइवर परणवारी चालू छोरे छोरे लायो राइवर परणवारी चुटकी नहीं बजा चुटकी में बजा गाओ ये तो कामण गायो ये कामणे गीत रो नाम कामण गायो कामण तो नहीं ये की वत्र गावे वो तोड़ पे जाओ ना नाम फिर गवाया मरिया जा रहा मारे जाता थारी मारे जा रहा है प्रणबारी चालो जगजीत बारी चालो दरगमल बारी चालो मारो रात को रुली नो राइबर प्रणबारी चाल प्रैन बाप बारी चालो जग बारी चालो दरगमलारी चालो मारो रतुली नो रायबर प्रणबारी चालो लड़किया लड़कियां लायो रायबर प्रण बारी लाय लाए रायबर प्रैन बारी चाले छोर लाय लाए रायबर प्रैन बारी हलो प्रैन बा प्रण बारी ऐलो जग जीत बारी ले दरगम बारी झालो मारो रात लिनो रायबर प्रैन बारी चाले छोरया लाय लायो रायबर प्रणबारी चाले लड़किया लड़कियान लाए र प्रण बारी चालो प्रैण बा प्रैन बारी चालो जग जीत बारी, बारी चालो मारो रात रूली नो राइबर प्रण बारी चालो काक्या ब लायो रायबर प्रैन बारी प्रेण बारी ग जीत बारी ध दरगमल बारी मारो रत कोर नोराबर प्रन बारी चाल छोरया छोरियां ल रायबर प्रेण बारी चाल लड़किया लायो लो रायबर प्रेण बारी चाल प्रन प्रेण प्रन बारी ग जीत बारी दरगमल बारी मारो रात कोरुली नो रायबर प्रन बारी चाल यो कीमत गावे यो ते भी उ, मतलब वो तो पहले तो यो दुनिया एक तरह का है वो एक तो, तो जब कामण वो कामन, तो कामणते मतलब तो ये पे कामण को ना करियो वो जब थोड़े खेड़ो ओन लाडू वहां तोण मारबा कांड खुशी बकती है और ये जो वो 130 चैलेंज ने ओसा जो लुगाएं गाती है मतलब परणवारी चालो मारो आ तो उनरा परणवारी यो लड़का री साथे जाती हुई लुगाएं बेगाती हां वो फाफा फाफा दवण भाई ऊपर नवा दओ बेगावे ये ने कामण ये गावे ने है तो ये, ये, ये मतलब ये लाडी गुण गारी और किस तो याद है लड़की ब्याह विजन पर जावे जुद नहीं ये भी गारा ओ मोसणी की मलनी कर लिया अल क्या कद वेगी अल तो मलनी कर ल अरे ये ब्याई जी तो फेर मल कि कि जी को मलबो मल्ल बो मोसरि छणी तो मलनी कर ललर ब्याई तो ये लड़कियां कबियावगी करलर ब्याई ये कब कबियावगी ये बयान जी तोरा फेर मल गया जी को मल्ल बो मोसरि छणी तो मलनी करलर ब्याई ये कद कदियाव करलर ब्याई ये आवीरा कर ल्याई ये चोरिया कदिया वी अल तो मलनी ल्याई ये लड़ क्या कदिया वी यार जी तो फेर मल गयी ब्यान जीरो मल्ल बो मोसर चे एल तो मलनी। लर ब्याई ये चोरया कभी आवेगी एल तो मलनी कर ल्याई मल ये कभी ये ब्याई जी तोर फेर मलगया गां ब्यान बयान जीरो मलबो मोसर चे अल तो मलनी कर ब्याई ये लड़कियां कब आवेगी तो मलनी कर रसात को मेलो च मारा लग री मारा रा बोला राबी आई तो घड़ी रसात को मेलोच मारा रे रे मारा लगड़िया तो मलनी कर आएर, मारा रे करलर ब्याई ये आवी अल तो मलनी करलर ब्याई ये लड़किया कब आवेगी ये ब्याई तोरा फेर मल गां की बयान जीरो मल्ल बो मोसर छ मारा बोला रबी आई रे रबी आई रे गड़ी रसात को मेलो चै मारा लगड़िया रे आई रा मारा बियाई रे घड़ी रोलो बहान जी तो फेर मल गांबी मल्लबो मो सर चलणी तो मलनी कर लिया है चोरिया कबिया वह गी अल तो कलणी कर लिया है चोरया कब वह गी ये ब्याई जी तो फेर मल कि की बिहान जीरो मलबो मोसर छ जी तो कि मेरा नाम लाल ला राठौड़ परसों तो सूरज तोरी नीच सूरी तपजमी नरसुत सूरज तोरी नीच सुरी तपजमी नण रोता डोलरी ननद बाई तारोवी वो बाण रो तो डोलरी ननद बाई तारोवी परसुत मे वो बर नीचे तोरी मच कि वो परसुत मे वो बर नीचे तोरे मच कि चढ़ म रोता डोलरी ननंद भाई तारो बीर कीचड़ मतरो डोलरी ननंद भाई तारो वीर बर लाइको गो नोको सोचो रो ब्या करोरी गणी बड़ी बोगी चेजी ये रो न चोको सोचो रो ब्या सो करगा जी Rendered, तो तोड़ा साधन ठरो जी लहंगा डेढ़ हजार आल तो नौ सला गया जी ता तो थोड़ा साधन ठरो जी लहंगा डेढ़ हजार आल तो नौ सला गया जी हाजी काईं करेगा रुपया लेकर क्यों करे पाप कमाओ का करेगा रुपया लेकर क्यों करे पाप कमाओ जी जी पाप के कारण ता ता गोर नरक में जाओ ब्याव जी। जी तो तोड़ा साधन ठरो जी आल तो नोस जी देव महाराज हो तो रानी देवा गया ना तो यहाँ रानी देवासा रानी देवा गया ना उसके बाद मसाला बखान बखान बखान पे? तो देव पत्री। हाँ। वाद में की में वा तो वाद में नहीं वा तो गोठ गोठ में वो अच्छा और बगड़ा होता है जो बखान में वह बखान में बोले बोना बोना दौड़ रात बोना की तो तो आपन जगरी नगरी। सुनी ना ठीक और और अच्छा दौड़ में में में अब थोड़ा सा आप यू कर सको एक लाइन बोलो कोई भी आप जैसा गोट जी कोई गोट की कर आपका जी की बोल गोट की बोल दो आप अच्छा गोट की बोलो एकलंब सू एकलंब किरण है कौन गार कौन गार कौन गार कौन अच्छा पहला कड़ी कह दो आप पहला पहला कड़ी कह दो पच्चीस गान बता दो अच्छा पहले किरण कह दो क्यों गार बता दी गोट ही कौन गोट गाव में शाब्दिक बढ़िया है एग्जाम्स कोई अंदाज़ अंदाज़ टप्पा टप्पा हल्ले दिले देते हाँ वो पर गाव में शायद समझ चुके हो जाओ कोई कोई बात नहीं वे भी सोचते हैं ना अब गाव में तो ये ये लान समझो आवाज़ ते हाँ अलादीज़ तू कैसे तो ठाड़ी हरी दगड़ा गिलवा से करी ये, करी ये, ये, लगा, लाड़ी के, लगा लगा लगा कर तो के के की की बाट। तो तो कमरे मेरे जो मेरे जो तो चेरी भागड़ में, जिनकी मारे लागरी की उसे गड़बड़ पड़ जाएगी फिक्र मत करो heriyala <tries> dori bhai ye tu kaise bire tu heri कर रही है कैसे न लिये वहां सूर की मुड़ मुड़ है ए, ए, बहा हा टू हे जो मेरे भीर नीरे भी थो हे किया तो। है चढ़वा कर किए हे बध हो रे तो जिन्हें अभी ये जो आप गए ये गोट में गोठ हम्म अच्छा अभी अब यही जो लाइन गाई नहीं अब इ लाइन आप बखाण में गा सको या या या घोट में आओ अच्छा। वो ये में ना फर सके। आ... तरस में तरस में ना में फर गए से गावा गावा लेकिन आखिर में गई सके नहीं तो रात पलट जाओ जा। रात पलट जाए तो तो सके हाँ। हाँ। भी से तो आप आज या उम तो नन जैसे गया दो, दो नन नहीं जा लेकिन बखान में जा हां बखान में फिर मामला जा और लटकना तो गोठ में रह जाता या मने गाय ला सो या ई ई तो राख सु गावा में आवे नहीं दान से या होया हां अच्छा अब वो, वो सुना दो एक पहला बोल दो आप खाली लाइन बिना गया एरी अपन बखान जी और पछवे ने गान बता दो बखान के जो बोना को दोडो बताऊं पछ बोनार दोडो बता दो पहला बोनार दोडो बताना रानी यूं यूं कर के बोले करी तु हीरा चोरी मेरे तू ही जाजेरे हीरा पात्र मेरी रलग बाजार में भोना को जल्दी में बुलाए बुलाये बोले हीरा यूं करी सुन लाई जी मेरे समाचार जाबाकू जाऊंगी रे उड़द बाजार में नटबा को नहीं है मेरे काम अरे असवारी <Gog praying> बोल हीरणिया रे रे यूं कर सुन लिरा पाथर मार हाइए शाम आज तु जा रे पाथर मारीरलग बजार में रोना को ला जुल्दी सई है बूला अरे मेरे बहुना कमरे को बुला लंगे अरे मे हे अरे जावा कोई रे मारा बाही उड़द बजार मर नहीं को मारो है पान का हाँ अरे सवारी मल जागीर मुखोनी माँ पड़ी हरकीर कि मार बुढा देगी बदनाखी है अपन मेरी खा हाई जी मोकूम बात खांधा बेगड अरे बजार हे या अच्छा काले आप जो गाय रंग महल में हीरा पर शुरू शुरू में हीरा, वो, देव वो, जनम वो, जनम वो में गोट में से अच्छा तो अब आप मन एक बोल दो आप दो एक एक लाइन लाइन बोल दो, एक ही जान अच्छा। जब <laughs> चार-चार की, की, की अच्छा, क्यूँ मन में याद अच्छा, उनको ना हो सके अब ये आप पूरी खुआ नहीं कोई सो पचास कर जा चार-चार कि या बता समझाऊं मैं मैं बात बात यो यो काम खत्म तो कर तो तो तो पच बताऊं करना ठंठा पड़ जाएगी यो भी अब बता तो सुनो दो बखान एक लाइन पहला तो पचास एक लाइन इस गान बता बताते <coughs> चादो हो दिया। तो गाओ हथिये बंद कही तेड़ गाई डा गए लक्ष्मी गुबार मुनावा झमा तू सुन सुबी अच्छू उ संगार तो, तो उस भगत गावा ना जी जी गावा यी दांग, यी दांग, यी दांग, यी जी ये श्रृंगारे बारह महीना ऐसा भी करते जिनकी मविष्य चलाते है ना उनके घर भी इकट्ठे मिलते वो गाने गाते आते दिवाली हर एक थोड़ी है हुए संगत में वो क्या ये हिल कहीं या बैठे तो बाबू साहब भुल्लु आदमी नम्बर सो स्रोदा सो और फिर तो पांच भी तो दो चार गाँव एक बन जाओ तो छोटा सा गबाओ ही जो पॉइंट तो रहे, गाना कोई लेन देन नहीं गाना गाना है और आपने उठ गेरी या तो काले नहीं, नहीं ना तो तो ना। तो बटे दा, आपने गाय न तो जब तक डांस बिल्कुल और आपकी पूरी होगी भी जाने गाय जब डांग छोड़ दो जोर हुँ। जोर, जोर आ बात कर जी कड़ी कड़ी गई जी गई गई और तो और और अच्छी अच्छी खूब खूब जमन जमन सामने गावे तो भी तो तो पड़े सावतर अभी मैं आपसे बस बात है जब दो पार्टी जम जाओ गोट गाबा लाग जाओ बकान छूट जाओ तो जाओ चाहे दन तीनों जाओ पर अगाओ तो गाबाड़ो यो वो गाबाड़ो गाबाड़ो ब्या था कछु उठ न सको मोटू गाबाड़ो ब्या काबड़ा के दन तीनों जाओ उठ न सको पेशाब करबा भी न जा सके अतनो जोश आउ जी में जोश शरीर में जोश अशुभति ये फिरन जोशी देती न ये शरीर में जोश बरतें तो आप न सुन न पाइया न आपे सुन पाछे पाछा हम्म नबाप ये थे और बोल दिया ता डांडोस बढ़िया ईचा तो रह गया जो रे गया जो बढ़िया बढ़िया छे बारने तो सफल गो बार थाली से बास बाड़ो तुमसी तो बार गांव न बचे आ बार का बाजा न छेड़ न बचे ने कोई गांव तो नहीं के जठे ये देहराम वगैरह जो है ना तुम्हारे होकर पुत्र के आगे पड़ा वो देहराम वो तो भूपे है दूसरे भूपे पाबूजी वाले भूपे वो तो पाबूजी वाले और बगड़ा वो तो भी अडॉप्ट कर लिया घर है और ठीक गा रही है आपके बाद में अच्छा पढ़ना चाहिए ठीक है <स्किर्था> बगली लोदी बगली निकटे देसी लखनऊ बगली गांव देसी लखनऊ जिला कोटा में जनतर है मेघवाल नाम था ना नाम छोटा बंदे को जात है ना अब मालूम करना कि मैं आई रिव्यू दे रहा हूं ये बगली गांव है हां हां आई सीन देखा सबरी लिखा है आज लिख रहा है शायद जो आप आई सीन दे ले અબ મુડા પે બરોન જે જાતિનો જામુ આવો સાલ ગઈ પાંચ પા ઓગળ ગઈ બાર સાલ ભયા હું આપણા ગામમાં હવે હવે આઈ બારિશ થઈ જના જે દેવ નામજી લીલા કદક કરવા શાળામાં દેવ નામજી લીલા કદક બેઠણ કેટલા સાલ હું વે કે તો પ્રાણી જે પડી અલગ કરા લે હર સાલ વે ગયા તો સા લાવું એક ગામ માં સાડીજી ગામ પર ન આવ અસાર ન આવ કસા લાવું તો બ એ साल बीच दो साल आओ, कौन हर साल नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं भी भी फ्रे, मंडरा जी सब बात सुना पांच छह साल पहले लीला मंडी के तीन महीने तक रिवेटी देवी लीला जी में कोई प्रोग्राम रियो दो दो तीन तीन तक दे जी जी पूरी बात कही चाली बगली में। हाँ, ये तो तेरे तो तेरे तो तो प्याज़ ज़मीन को आप क्यूँ सी आप क्यों सीखे कीरे साथ से किया। गाबो गाबो साथ जिसे यो साथ सब सोया तो में में में को जी जी मर मर गयो। और दे मर गयो एक देवलाल ब्रावदी जो भी अच्छा गाता। ना छोकड़ा नगे शुरू से जो मर गया वो तो ये ये ये अरे उधर है अच्छा आप बजाओ ये नाम है कि अलग अलग बजाओ मतलब तेज बजाओ धीरे बजाओ नहीं वो कोई बजाय मतलब दाल दाल धम पकड़ ये लोग कुछ है कि नाम ताथ है कि दिन ताकि कुछ नहीं पाएंगे न्यू अंदाज़ों सब एक हम हमारे जमाने ये दशरु वो गाते हैं वज़ावज़ा के डमरू वो वो नहीं सुना है आपने ये कोरी गाते हैं इनके पास डमरू हाँ ये एक तो डमरू